भागवत महापुराण हिण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय मैत्रिवाच न सम्यात्म भुवा गिम कारण शंख्योज्जिता ततः न मृतंथ त्रिवाज दिभ दितेस्तु अपत्य परशंकिनी पूर्ण वर्ष सते सा पुत्र प्रसुर श्री मैत्री जी ने कहा विदुर ब्रह्माजी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोग को लौट आए इधर देती को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादी की आशंका बनी रहती थी इसलिए जब पूरे सौ वर्ष बीत गए तब उस भी ने दो यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए उत्पाता बहुवेजा देश भव्यक्षे च लोकया वहां सह चला भुवच्चे सर्वा प्रजज्वलो सोल्काशाशनये केतवशाति तव वो वायु सु दुस्पर्श जोध्वज उनके जन्म लेते समय स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे शब्द शाओ में दाह होने लगा जगह जगह उल्कापात होने लगा बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूम केतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे बार बार शां करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी उद्भसत तड़िदम्बोधया नष्ट भागे बिजली जो जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी घटाओ ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था चुक्रो सभी मना हुआ धिरधुर्मी छुबितोधर सोद पचुस्को परिधयो भुवन सराहोहूर्यो निर्घाता रथ निर्षा विवरेभ्य प्रज समुद्र दुखी मनुष्य की भाति कोलाहर करने लगा उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा अंतरग्रामे सुमुख तो अंत्यो श्री लोलूकूर शिव शिवा संगीतभन वोन्नमय शिरोधरा चो ग्राम सिंहा ततस्त गाँव में गीदड़ और उल्लों के भयानक शब्द के साथ ही सियारिया मुख से ढकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी जहां तहां कुत्ते कु गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भाति भांति के शब्द करने लगे खरा चकर कस छत खुरोधरा तलम खा मता पर रासभत्रस्ता दूधपतन घोषे रास भद्रस्ता दूध पतन खोधे झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोजते और रेखने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोसलों से उड़ने लगे अपने खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे गावो तो यदा वर्षिण ब्रजन देविंगाले द्रुमा पेतुर्वीनाल ग्रहा पुण्यतमा भगना चाफि दे पिता अति चेवक्रगतस्पर दृष्टान्यालव गौ ऐसी डर गयी कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा बादल पीप की वर्षा करने लगे देव मूर्तियों की आँखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे शनि राहु आदि क्रूर ग्रह त्रवल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पाद देकर शनकाद्य के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे वा वा। वे दोनों वे दोनों हैदिदैत्य जन्म के अन्तर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदिश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रगट हो गया। परि पदे पदे प्रजापते प्रजापति यह प्राग स्वदेहा तम वै हिण्य कसाण्यक्ष मूत साग्रत वे इतने ऊँचे थे कि उनके स्वर्ण में मुक्टों का अग्रभाग स्वर्ण को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने आकाश से सूर्य की भांति सूर्य को भी मात करती थी वे दोनों यमस थे प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया उनमें से जो उनके वीर्य से दिदी के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्य कश्यपु रखा और जो दिदी के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ चक्के कश्यपुर्थोभ्या ब्रह्मवरेन चशे सपाला कृत्युरुद हरण्याक्षोंजस्त प्रिय प्रीतिद गदा गदापारितम जाणम ऋण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया वह अपने छोटे भाई ऋणाक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य रहता था एक दिन वह हिण्याक्ष आत्में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुँचा तम व्यक्ष नोपुरा वैजयत्या सजा जुष्ठ मसन्यास्तम अहागत मनोवीजरो सिम अस्यम अकुत भयम भीता रे रोतान दृष्ट महसा स्वे ना देवगणा उसका वेग बड़ा असह्य था उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गधा रखी हुई थी उसके मनोबल शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वरने उसे मतवाला कर रखा था इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं जब दैत्यराज हृणाक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्राधि देवता भी छिप गए हैं तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा तथो निवृत्त विजगाहे स्वनम विजगा तस् प्रविष्टे वरुण से सैनिक यादौ गण सन्न स वर्चसाम फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक बका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबरा कर बहुत दूर भाग गए सवर्ष पूुद महाबल चरण चरण महोतेता मौर्या जगने गदया भावरी मासे दिवांताचेत तत्रोपलभ्या सुरलोकपाल यादो गढ़ा मृतबित प्रणिपत जगाराज संयुगम महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के के स्वामी जलचरों को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए तुम लोग लोके खिल प्रभो, आप तो राजा और बड़े कृत्यशाली हैं जो लोग अपने को बाका वीर समझते थे उनके वीरमत को भी आप चुन कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर यज्ञ भी किया था। स भगवान रोषम घोपय उस मदोन्मत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण की क्रोध तो बहुत आया किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया है पशा पुरस्ात्तनाद युगे ताम रण मार्ग कौविद आराधय सत्य सुरषेहित मनस्विनोज घृणते भवाद्या भगवान पुराण पुरुष के शिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं तम वीर महारादिपयीर सेश जस्ताम प्रशांत रूपाणी धत्ते सद अनुग्रहे वे बड़े वीर हैं उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर सहन करोगे वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंशा सहितायां तुते स्कंधे हिण्याख्य दिग्व सय